C.I.E.T. N.C.E.R.T. दोरा प्रस्तुत है कक्षा साथ की हिंदी की पाठ्थे पुष्तक वसंत में संकलित एक पाठ की ध्वनी प्रस्तुती पाठ का शीर्षक है फेरी वालों की आवाजें खाते जना आनंद पली बहिरेले जना मंग पली ए खाते जना दिल्ली के फेरी वालों की एक बड़ी विशेषता यह थी कि अपने सौदे को एक बड़ी लच्छेदार आवाज में और अक्सर सुरीले स्वर में और कभी-कभी तो गाकर बेचते थे गडेरी, गडेरी, गडेरी, गडेरी, गडेरी, गडेरी, गडेरी, गडेरी। ये जडेरी जडेरी ये रसगुल अमरा ये चाशनी इसके एक बार खा ले जरा जन्नत होगी नसे किसी साहित्यकार ने सच लिखा है कि दिल्ली के बाजारों कूचों में फेरी वालों की आवाजें सुनकर ऐसा लगता था कि इस फहान के शायर चौक में घजल पढ़ रहे हैं दो लगी, दो लगी। उसके नाम और सही इस बारिश में मेरी दुकान से एक चाता और सही और सही और सही दिल्ली के बारे में ये भी मुशूर था कि यहां हर आदमी चाहे वो पढ़ा लिखा था या नहीं कला पूर्ण रुची और समवेदन शीलता रख पहेरी वाले जो भी आवाज लगाते वो आम तोर पर उनका अपना आविश्कार होता था अगर किसी और का भी होता तो उसमें अपनी तरफ से भी कुछ न कुछ जोड लेते लेकिन जो कुछ भी कहते गागर में सागर भर देते और सुनने वालों को बड़ा आनंद आता आई मुन फैली गरियम गरियम मैं लाया मजे दर्शन जोर गरम बाबू मैं लाया मजे ना आदमी को अगर चीज न भी लेनी होती तो भी फेरी वाले की आवाज सुनकर उसे रस आने लगता और उसे खरीदने की इच्छा मन में पैदा हो जाती फेरी वालों का गा कर अपने सौदे को बेचने का रिवाज मुगलों के जमाने में शाह जाहा के काल से शुरू हुआ। शाहज हां की इच्छा थी कि फेरी वाले उसकी नई राजधानी शाह जाहानाबाद में अपनी चीजों को साफ और आवाज में आपने साफ है उगी बेचा�ं। कि घर की औरतें अपने घरों के जौड़ी पर जरूरत की चीजें खरीद सकें और फेरी वाले तथा राह चलते लोग उन्हें न देख सकें गर्मियों में आम खरबूजे ककड़ी तरबूज वगैरह की बहार होती आम वाला चिल्लाता केराने का लड्डू असर अली की बहार लड्डू हैं पाल के पाल के लड्डू बासी पराठ के संग खा ल रस के घड़े हैं ये चूसने वाले करण का लड्डू असर ओली की बहार लड्डू है पाल के पाल के लड्डू बासी पराठे के संग खा ल रस के घड़े हैं ये चूसने वाले खदबू से वाला लहक लहक कर और सब बाजी ले जाता नन्ने के अबबा चक्कु लाना लेना सच्ची कहना बीके हैं या मीठे नन्ने के चक्कु लाना चक्के लेना सच्ची कहना बीके हैं या मीठे बीच में कोई शकरकंद वाला बोल उठता बिन कढाई का हलवा शकरगंती बिन कढाई का हलवा शकरगंती ककड़ियों वाला ककड़ियों को पानी से तर करता रहता और चिल्लाता लाला की उंगलियों मजनू की फसलिया तैर कर आई हैं बहते दरियाओं में लाला की उंगलियां मजरूह की पसलियों तैर कर आई हैं बहते दरियाओं में फेरी वालों की आवाजें अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम विषय संयोजन प्रमोद कुमार दुबे निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर आलेख महेशवर दयाल कलाकार मंजू मैनी और बाबला कोचर तकनीकी नियंत्रण सतीश लाड़े ध्वनिंकन अमिताभ भट्टी और बटिल एंगलिंग दो निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी और निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन